सुहाना सफर और ये मौसम हँसी सुहाना सफर और ये मौसम हँसी हमें डर है हम खो न जाए कही सुहाना सफ़र और ये मौसम हँसी सुहाना सफ़र और ये मौसम हँसी ये कौन हँसता है फूलों में छुपकर कर बाहर बेचैन है किसकी धुन पर ये कौन हँसता है फूलों में छुपकर कर महार बेचैन है किसकी धुन पर कहीं गुन गुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमी सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी हमें डर है हम खो न जाए कहीं सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अलहड़ चले पीछे मिल कर ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले पीछे मिल कर प्यार प्यारे ये नज़ारे निखार है हर कहीं सुहाना सफर और ये मौसम हँसी सुहाना सफर और ये मौसम हँसी हमें डर है हम खो न जाए कहीं सफर और ये मौसम हसी। हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार और नए साल में पहली बार आपसे मिल रहे हैं तो इसलिए क्या कहें आपसे हैप्पी न्यू ईयर नमस्कार चलिए साहब तो हैप्पी न्यू ईयर हो गया और साल की शुरुआत पहली के जवाब से अच्छा जवाब क्या कहें वो तो आप लोगों ने सभी ने बता दिया कि क्या जवाब है उसका अरे आपने कहा ना कि वो गाना आपने पहचान लिया है अरे भैया उस गाने की खास बात तो मैंने आपको बता ही दी थी ना कि उस गाने में सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा इस्तेमाल किया गया था उस जमाने में इतना बड़ा इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा कहते हैं तीन सौ आदमी और शायद अठारह उसमें केवल वायलिन बजाने वाले थे तो चलिए साहब गाने को एक बार तो हम भी दोहरा ही लेते हैं चले। तो अच्छा भैया तो ये लौट चलने की ओ, बात हो रही है ना आपको बता दें लौट चलने की बात साल के शुरू में क्यों करें ये तो साल जब खत्म होने लगेगा और अगर साल बहुत अच्छा गुजरा तो लौटने, लौट चलने की बात भी करेंगे मगर कभी भी गया वक्त लौटकर आता है क्या नहीं, वक्त वक्त आता है, मगर काम तो हम अच्छे हैं। की यादें जरूर आती अच्छा यादों पे तो बहुत बात कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर एक शब्द अभी हाल फिलहाल में सुना तो पहले जरा उसकी बात भी आपके साथ कर लू आपने सुने होंगे दो शब्द होते हैं एक बोलता है मोवॉन और एक बोलता है move forward. हाँ. अच्छा भैया आपने कभी सोचा है कि ये जो मूव ऑन और मूव फॉरवर्ड है हाँ. इन दोनों में कोई अंतर होता है सच आप... बताओ आपसे मेरे को नहीं मालूम था कि इन दोनों ना, ना, में कोई अंतर होता ए, एक, है एक मेरा संदेह है ये आर्मी से रिलेटेड शब्द तो नहीं ना, ना, है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बाद मार्च फायर टाइप। अरे भैया ये शब्द है जिंदगी से रिलेटेड यानी कि जब जिंदगी में कोई धोखा हो जाए कोई ऐसा वक्त आ जाए यानी कि जहाँ पर आपको पिछला छोड़ करके आगे जाने की बात हो ना तो लोग कहते हैं जाने दो यार मूव ऑन मूव फॉरवर्ड हाँ हाँ हाँ तो, हा, हा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मूव मूव ऑन और फॉरवर्ड दोनों में अंतर है बता सकते तो, हैं क्या अंतर है नहीं, नहीं नहीं नहीं यहाँ पे हम दोनों में ज्ञानी और गुणी आप ही हैं ओके चलिए साहब तो मैं ही बताता हूँ जब मूव ऑन की बात होती है ना तो ये कहा जाता है की जो पिछला बैगेज है उस बैगेज को यही छोड़ दीजिए और को? बैगेज अरे बैगेज ऑफ गम खुशी दुख कुछ भी वजन जो आप उठाकर चल रहे हो हाँ। मूव ऑन में बोलता है उसको वही छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए यानी कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया है किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है छोड़ दो उसको आगे चले जाओ फॉरवर्ड में क्या होता है वो कहता है कि उस बोझे को रख लो हाँ? वो बोझा नहीं है हाँ? वो याद है उस याद को रखो और उसको अपने साथ रख के आगे चलो ताकि जिंदगी में कभी हुँ? वैसा मौका आए तो आप उस याद का इस्तेमाल करके हु? आगे बढ़ सकते मतलब हु? हु? आप अपना अगल, अगला जो भी फैसला लेना हो उस तरह की परिस्थिति में तो ये आपके लिए एक शिक्षा एक, एक नसीहत हाँ, बनकर आपके हाँ, साथ हाँ, रहेगी हो गया लाइफ लेसन है बराबर साहब तो अब देखिये हाँ, मैंने आपको ज्ञान की बातें दो बताई मूव ऑन और <laughs> मूव फॉरवर्ड तो साहब चलिए हम क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं इन यादों को अपने साथ रखते हुए आपको बताया ना अरे तकरीबन पांच साल से तो आपके साथ बातें कर रहे हैं और इन बातों में कितनी बातें ऐसी रही है जिन्हें हम याद रखना चाहें और कितनी बातें ऐसी भी रही होंगी जिन्हें हम भूलना चाहें। अब देखिए सवाल यह उठता है कि यहाँ पर एक गाना याद आ रहा है कौन सा भाई अरे वो क्या है जिन्हें हम भूलना चाहें? चाहे यही गाना मेरे मन में आया था जिन्हें हम भूलना चाहें, वो अक... आते। अब देखिए साहब ये तो याद तो आते हैं ना बहुत से लोग अब आपको बताएं इसी के साथ देखिए चूंकि बातों से बातें निकल रही है इसलिए आपसे बता रहा हूँ हाँ. एक बात ये भी बता दू दो तीन चार साल के बाद शायद हमने हाँ. अभी पिछले हफ्ते हाँ. एक सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखी हाँ, आप सोच रहे होंगे अरे यार सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखी तो क्या खास बात किया क्या बड़ी बात नहीं भैया हमने बड़ी बात की क्योंकि हम नॉर्मली में में फिल्म देखने जाने में इतनी बहाने बाजी करते हैं हमारी पत्नी हमारे दोस्त कितनी बार हमसे कहते नहीं, रह नहीं, गए नहीं, हमने भी देखिये बात ये हुई हम आपकी बात बीच में रोक के हैं नहीं नहीं बोलिए बोलिए आदत है आपकी कोई ऐसी नई बात थोड़ी <laughs> है माफी चाहते है मगर हम ये बदल नहीं सकते आदत सॉरी कोई बात नहीं पुरानी हो गई है साथ साथ डायलॉग उधर डायलॉग आया उधर तड़ से कोई कमेंट हम लोगों ने पास किया तो इतनी बुरी आदत हो गई की हॉल में जाने में हमें इस वजह से बड़ी हिचक होती है कि वहा भी मुंह खोल के बड़बड़ाना शुरू किया तो लोग भगा देंगे हॉल से निकाल के बाहर कर देंगे बस आप तो बात यह है ना कि अभी फिल्म हॉल में गए फिल्म देखने के लिए तो जैसा कि कहा ना बोलने की आदत तो छूटी नहीं है वो तो आदत पड़ चुकी है तो धीरे धीरे आपस में फुसफुसा के एक दूसरे से कमेंट भी करते रहे आपको बता दें फिल्म कौन सी देखी अरे आज की बड़ी मशहूर व मरूफ फिल्म है धुरंधर अब साहब धुरंधर में हमें उसको देखने के साथ ही हाँ। दो बातें समझ आई पहली बात तो यह समझ में आई कि जरूरी नहीं है कि फिल्म किसी हीरो या हीरोइन की जिंदगी बदल दे कभी कभी फिल्में जैसा कि इस धुरंधर में हुआ उसने विलेन की जिंदगी बदल दी यानी कि उस फिल्म में जो विलेन साहब हैं वो ज्यादा मशहूर हो गए और अभी मैं हाल फिलहाल में कहीं अखबार में देख रहा था हाँ। की उसको उनकी फिल्म कहा जा रहा है, है। साहब कोई बात नहीं तो चलिए ये भी बात हो गई मगर उस फिल्म में देखने के साथ में ना एक खास बात समझ में आई कि फिल्मों में डायलॉग कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जैसे इस फिल्म में हमारा विलेन जो है ना वो किसी को मारता है और उसको मारते वक्त एक ही बात कहता है बच्चे को नहीं मारना था अब देखिए बच्चे को नहीं मारना था यह डायलॉग उसने दो तीन बार कहा और सच बताऊं आपसे मुझे बाकी तो चीजें जो भी याद रही नहीं रही मगर बच्चे को नहीं मारना था कहकर के उस विलेन साहब ने अपना बदला लिया बस साहब वो एक डायलॉग हमारी जिंद मतलब हमारे जहन में बस गया जब वो डायलॉग जहन में बस गया तो मुझे ये याद आने लगा कि यार बहुत से फिल्मों में ऐसे कितने ही डायलॉग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको कभी कभी गाइड करते हैं कभी कभी उनकी याद आपके दिल में रह जाती है तो मैंने सोचा कि चलो यार आज की बातें उन्हीं फ़िल्मी डायलॉग्स पर करते हैं तो शुरू करें आपको डायलॉग सुनाना देखिए मैं तो कोई मिमिक आर्टिस्ट तो हूं नहीं जो मिमिक्री कर सकूं मगर डायलॉग सुनाता हूं आप सोचिएगा कि इनमें से कितने आपको याद रहे कितने आपने सुने हैं और कितने आप समझते हैं कि जो जिंदगी में हमको रास्ता दिखा सकते हैं ठीक है चलिए साहब तो शुरुआत करते हैं पहला डायलॉग ये जिंदगी चल तो रही थी पर तेरे आने से मैंने जीना शुरू किया यह आशिकी टू नाम की फिल्म थी जिसमें यह डायलॉग बोला गया था एक और डायलॉग है देवदास फिल्म का बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो सबने कहा पारो को छोड़ दो पारो ने कहा शराब छोड़ दो आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो एक दिन आएगा जब वो कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो अब साहब एक और डायलॉग है एक बहुत मतलब मेरे ख्याल से ज्यादा जानी पहचानी फिल्म नहीं है जो आदमी लिमिट में रहता है जो आदमी लिमिट में रहता है वो जिंदगी भर लिमिट में ही रह जाता है अब साहब इसमें कहा यह है कि भैया थोड़ा कभी कभी सीमाएं पार भी कर लो ना इसमें क्या है अच्छा साहब एक मशहूर फिल्म थी कल हो ना हो आज एक हंसी और बांट लो आज एक दुआ और मांग लो आज एक आंसू और पी लो आज एक जिंदगी और जी लो और आज एक सपना और देख लो आज क्या पता कल हो ना हो उसके बाद एक मशहूर डायलॉग है जिंदगी तो हर रोज जान लेती है और बॉम्ब तो सिर्फ एक ही बार लेगा मोहब्बत के बारे में भी एक बात कही गई है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 बाईस तक पढ़ाई पच्चीस पे नौकरी छब्बीस पे छोकरी तीस पे बच्चे साठ पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहिए अब साहब एक और भी बात कही गई है जिंदगी प्यार देने और प्यार लेने का नाम है और कुछ नहीं जिंदगी के बारे में एक और बात हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं और शादी भी एक बार ही होती है और प्यार एक बार ही होता है यहां पर साहब एक बात कहूंगा शादी तो बार बार भी हो सकती है मगर हां वो जो बाद वाली बात है ना वो सचमुच में एक ही बार होती है अच्छा किस्मत की बात देखिए जिंदगी में लक भी सिर्फ उसका साथ देती है जिसमें जीतने का जज्बा हो पुरानी बातें कही गई है पाले कोई रोग नादान जिंदगी के वास्ते सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था आ, फिल्म तो नसीब नाम की फिल्म है मगर याद रखिये अमिताभ बच्चन साहब ने कहा तो बात तो हो गई ना अब साहब एक और बात है शाहरुख साहब कहते हैं हम तो कब से अपनी जान हथेली पर लिए घूम रहे हैं कमबख्त कोई लेता ही नहीं ये माफ कीजिएगा शाहरुख साहब ने नहीं ये अजय देवगन साहब ने कहा था और सबसे बड़ी बात देवानंद साहब ने क्या कहा मुसीबत और जिंदगी का कहते हैं चिता तक साथ रहता है मुसीबत और जिंदगी का कहते हैं चिता तक साथ रहता है यानी कि चिता के बाद न मुसीबत है और न जिंदगी है अच्छा आमिर खान साहब ने भी इस बारे में कुछ कहा है लाइफ इज ए रेस इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी Like a broken अंडा अच्छा देवदास में शाहरुख खान साहब ने भी अपनी जिंदगी के बारे में एक बात कही अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जी चुके चुन्नी बाबू अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं क्या कहें यह दुनिया वालों को जो आखिरी सांस पर भी एतराज करते हैं अब गोविंदा साहब ने कह दिया मुझको लंबी उम्र की दुआ ना दो जितनी गुजरी ना गवार गुजरी हाँ, एक शाहरुख खान साहब का भी एक मशहूर डायलॉग है बॉम्ब से ज्यादा जख्म तो जिंदगी देती है हर मोड़ पे कोई धोखा कोई दर्द तो जब जिंदगी के खतरों से बचने के लिए कोई बॉम्ब सूट नहीं पहनता तो मौत से बचने के लिए क्या पहनना है जिंदगी के बारे में कुछ और बातें कही गई हैं थोड़ी सी गैर जान मतलब ऐसी फिल्मों में जिनके बारे में शायद लोग कुछ कम जानते हो जैसे मैरी कॉम में कहा गया कभी किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए देखिए ये हम लोग बच्चों के बारे में अक्सर कहते हैं ना कि बच्चों को डरा के रखना चाहिए नहीं भैया डरा के मत रखो क्योंकि बच्चों के दिल में अगर उस डर के लिए डर खत्म हो गया ना तो भाई साहब वो कुछ भी कर सकते हैं एक और बात जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं एक जो हो रहा है होने दो बर्दाश्त करते जाओ या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की अब एक और बात मैं उड़ना चाहता हूं दौड़ना चाहता हूं गिरना भी चाहता हूं बस रुकना नहीं चाहता हूं यानी कि हम क्या करना है हम तो चलेंगे दौड़ेंगे गिरेंगे हम सब चाहते हैं करना क्योंकि हम रुकना नहीं चाहते अच्छा डायलॉग है ना बहुत बढ़िया अब देखिए एक और बात वो कल होना हो के बारे में हंसो जियो मुस्कुराओ क्या पता कल होना हो आज में जी लो जो करना है आज ही करो अब साहब एक रोने के ऊपर है खुलकर रो नहीं सकोगी तो खुलकर हंस कैसे पाओगी ये भी बात समझाने के लिए बहुत जरूरी है भाई आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा रहे हैं। ना ना ना ना, ना ना ना हम नहीं समझा रहे हैं साब। हमने बड़ी चीजें मिस कर दी। ये बॉलीवुड वाले समझा रहे हैं हाँ, ओ, ओ, ओ, और देखिए अब चलिए एक और बात है जो हारता है वही जीने का मतलब जानता है एक अच्छी बात कही ना कि भाई अगर आपको हार पता ही नहीं है हाँ। तो आप जीतेंगे कैसे हाँ। है कि नहीं हाँ। अच्छा साहब एक बार कहा जाता है कि अगर आपसे कोई कुछ पूछे हाँ। तो क्या है कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है हाँ। यानी कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं ना हाँ। तो भाई साहब अपने जाल में से बाहर तो निकलिए हाँ, मतलब अपर... अपनी गली से बाहर तो आइए तभी तो कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे वाह वाह क्या बात कही सब लोग बोलते ना, कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन से हाँ। बाहर आ जाइए हाँ। अच्छा एक बात और शाहरुख साहब ने बड़ी अच्छी बात कही अच्छा शाहरुख साहब ने आपसे कब मिले <laughs> कहते हैं नहीं बताया। कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो जी जी। तो पूरी कायनात हाँ। उससे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है अच्छा वहीं पर साहब धर्मेंद्र साहब की बात भी याद आती है जो उन्होंने टंकी पर चढ़कर कही थी <laughs> <laughs> क्या कहा था गांव वालों <laughs> नहीं नहीं तो वहां पर साहब बात यह थी कि मौसी ने बोल दिया कि मैं तैयार हूं उसने कहा धर्मेंद्र जी ने अरे मौसी तुमसे कौन शादी करना चाहता है बसंती को बोलो हा करेगी तो साहब सच बात यह है कि कमिटमेंट तो उसी से चाहिए जिससे कमिटमेंट की जरूरत है कोई दूसरा किसी के बिहाफ पर कमिटमेंट कर नहीं सकता अच्छा एक और अच्छी फिल्म थी हेरा हाँ। बहुत हंसी मजाक थी उसमें उसमें एक डायलॉग है है हाँ। ये बाबूराव का स्टाइल है। अरे तुमको इतनी बातें याद कैसे रहती हैं नहीं नहीं भैया मेरे को याद नहीं है मैं मदद ले रहा हूँ लोगों की अच्छा तो बाबूराव का स्टाइल है मतलब बाबूराव वजह वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन हाँ। मगर उसने भी कहा क्या कि बाबू राव का स्टाइल है यानी कि हर एक आदमी का अपना स्टाइल हो सकता है हाँ। तो साहब हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी के स्टाइल की नकल करें अच्छा एक और बहुत मशहूर डायलॉग है वो तो ऑपरेशन सिंदूर में भी काम आया था एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू हाँ। यानी कि इज्जत देने के लिए अगर जो जो सिंदूर की कीमत है सिंदूर का मतलब केवल सिंदूर नहीं है नहीं। सिंदूर का मतलब शायद इज्जत देना भी है, है है तो उसके बारे में किसको मालूम है भाई, है कि नहीं? और अमिताभ बच्चन साहब, ऑपरेशन सिंदूर का नाम जब रखा गया था ना हाँ। तो उसको इज्जत से जोड़ के रखा हाँ। गया था अच्छा उसके बाद एक पुराना बहुत ही जमाने का है ना मेरे पास माँ है हाँ देखिए फिल्म भी याद आ गई और अब ये डायलॉग कहा तो शशि कपूर साहब ने है मगर अक्सर इसको जोड़ा जाता है अमिताभ बच्चन साहब के साथ में। तो साहब मेरे पास माँ है और साथ में इसको कौन भूल सकता है कितने आदमी थे और उसके बाद मोगामबो खुश हुआ यानी कि अब तो हमको तो याद है साहब अब हमारे जमाने में मतलब हमारा जमाना तो गुजर ही सा चुका है कोई भी खुश होता था ना तो वो यही कहता था मोगाम्बो खुश हुआ और क्यों पप्पू पास हो गया और साहब पप्पू पास हो गया मगर ये फिल्म था? से फिल्म नहीं थी हाँ, ये एड का आड़ था।, था अच्छा उसके बाद अमरीश पुरी साहब को कौन भूल पाएगा अमरीशपुरी साहब ने जहा एक तरफ कहा था मोगामो खुश हुआ वहीं दूसरी तरफ कहा था जा सिमरन जा अच्छा अपनी जिंदगी वो याद है उनका किलो किलो का और हाँ, का मुक्का हाथ हाँ, हाँ, हाँ साहब बिल्कुल याद है और उनकी दूसरी बात जो याद आती है ना वो है तारीख पे तारीख तारीख पे, पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती जाती है बस इंसाफ नहीं इंसाफ की डिमांड आज तो साहब आज हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हाँ। उस वक्त आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के स्तर पर भी हाँ। इंसाफ नहीं मिल रहा है चलिए उसकी बातें बाद में अब एक और खास बात हाँ। आप अगर अपनी टीम के इंचार्ज हैं हाँ। तो इस बात को याद रखिएगा हर टीम में बस एक ही गुंडा हो सकता है <laughs> और उस टीम का गुंडा मैं यानी कि अगर आप टीम के इंचार्ज हैं तो इस टीम में गुंडा आप ही को होना है जी, जिस स्टेज में हम लोग हैं, हाँ, हमारी टीम हमारा परिवार है यानी सिर्फ तुम और हम, बच्चे आप ही गुंडे हैं साहब <laughs> अच्छा शाहरुख खान साहब ने साहब बातें बड़ी जबरदस्त कही हाँ। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं हाँ। यानी कि जो गिर के उठ सकता है वही बाजीकर है अच्छा दूसरी बात राजेश खन्ना साहब भी कुछ कह गए थे राजेश खन्ना साहब ने बाबू हां उन्होंने कहा था जिंदगी को बड़ा होना चाहिए लंबा, लंबा नहीं।, नहीं।, नहीं अब साहब ये तो एक ऐसी बात है ना कि जिसको आप कितनी तरह से अपनी जिंदगी के बारे में दूसरों की जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं कि बड़ी जिंदगी समझ लो कि हो जाए तो अच्छी बात है लंबी जिंदगी की जरूरत ही नहीं है नहीं। अब एक बात और भी है क्या? जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे ना तो समझ लो तरक्की कर रहे हो अमिताभ बच्चन के बेटे ने कही थी ये बात अरे कब? मगर ये किसी फिल्म में उन्होंने कहा है गुरु नाम की फिल्म में हा, हा, हा। और मगर ये डायलॉग जो है ना ये इसलिए नहीं मशहूर है ये इसलिए मशहूर है क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये बात तो जरूरी है कि लोग अगर आपकी बातें करने लगे तो इसका मतलब ये है कि अब लोग आपको जानने लगे आपकी बातें करने लगे या आपकी बुराई करने लगे कुछ भी करें बातें करें बुराई करें तारीफ करें है ना अब एक और बात हमारे मतलब एक नौजवान की बात है कल तो चला गया उस पर कोई कंट्रोल नहीं और आने वाला कल तभी संभलेगा जब आज कुछ ठीक कर लो ये किसने कह दिया <laughs> ये रणबीर कपूर साहब ने कहा आ, ओके, ओके, ओके, <laughs> अब एक और बात भी है ये एक बिल्कुल ही अनजान सी फिल्म है उसमें उसने कहा है समाइम्स द रोंग ट्रेन टेक्स यू टू द राइट डेस्टिनेशन है कि नहीं और राजेश खन्ना साहब ने एक बार और भी कहा था जिसको आजकल मेरे ख्याल से हम लोग अपने जवानी से कहते चले आ रहे हैं पुष्पा I hate tears इन्हें पोच डालो वो, वो। अच्छा उसके बाद खुद को पसंद करना कितने लोग पसंद करते हैं खुद को मगर हमारी हीरोइन कहती है मैं अपनी फेवरेट हूं ये कौन ने ने कब कह दिया? जब वी में अच्छा। हमारी हाँ। ने कहा हाँ। कि मैं अपनी फेवरेट हूं मतलब हाँ। मैं खुद को पसंद कर हाँ, रही हूं मैं हाँ। जैसी हूं वैसी ही अच्छा साहब हमारे मुन्ना भाई ने ना एक बहुत बढ़िया बात कही थी टेंशन लेने का नहीं देने का सिर्फ देने का है <laughs> उसके बाद हमारी रणबीर साहब की पत्नी ने भी एक डायलॉग बोल दिया वतन के आगे कुछ नहीं खुद भी नहीं यानी आलिया भट्ट जी हाँ। और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने हाँ। एक डायलॉग बोल दिया ना सिर्फ एक शब्द नहीं अपने आप में पूरा वाक्य है इसे किसी तर्क स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं है यानी नहीं का मतलब नहीं ये हमको लगता है पिंक फिल्म में था जी हाँ। और शाहरुख़ खान साहब तो बड़े मतलब माहिर हैं अच्छी बातें कहने के लिए उन्होंने ही कह दिया पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त <laughs> अब आमिर खान साहब भी पीछे नहीं रहे उन्होंने भी कह दिया ऑल इज वेल इज ऑल इज वेल इज वेल अब साहब बस अपनी बात खत्म करूंगा सिर्फ ये कहते हुए के? कि <laughs> हमारे गॉडफादर ने भी एक बात कही थी गॉड फादर ने कहा था रेवेंज इज ए डिश बेस्ट ईट कोल्ड बेस्ट सर्व कोल्ड बेस्ट सर्व कोल्ड चलिए साहब सर्व कोल्ड तो भैया इसी के साथ अपनी बात को बंद करता हूं अच्छा ये बताइए कि हमने इस हफ्ते का गाना दे दिया कि नहीं दे दिया ना नहीं दिया हो पिछले हाँ। गाने की बात तो कर दी हाँ, पिछले हफ्ते हाँ। की हाँ। और इस हफ्ते का गाना इन फिल्मी चक्करों में रह गया तो चलिए साहब इस हफ्ते का गाना ये रहा और आप इसको सुनिए और बताइए कि क्या आप इस धुन को पहचान सकते हैं ठीक है तो धुन पहचानिए साहब और इसके बाद चलते हैं अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे तब तक के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं नमस्कार नमस्कार आपने अपना समय दिया है उसके लिए आभारी है हो हो, हो, हो, हो, हो, हो, आसमां झुक रहा है जमी पर वो आसमां झुक रहा है जमी पर ये मेलन हमने देखा यहीं पर वो आसमां झुक रहा है जमी पर ये मेलन हमने देखा यहीं पर मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यही सुहाना सफ़र और ये मौसम हँसी सुहाना सफ़र और ये मौसम हँसी हमें डर है हम खो न जाए कहीं सुहाना सफ़र और ये मौसम हँसी सुहाना सफ़र और ये मौसम हँसी